सुध विपसन मनाल नवरी कखिण्न तमा हम ब्रूमि ब्राह्मण हिवा मनुसक दिव योगपजगा विसुतम ब्रूमी ब्रह्मण बोबे rasam yovedi saktayantya pastati atho jati khayam pattom abhijaa vasitu munim सब वो सितो ओवा तमहम ब्रूमि ब्राह्मण एसधमो सन तनो एसमो सन तनो ए सद सनो छंदम विमल शुद्धम विप्र मनाल नन्दी भव परीक्षीणम तमम ब्रूहि ब्राह्मण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 सब भूल भाल गया है इसकी स्मृति में कोई बात नहीं रह गई इसे सूरत ही नहीं है लेकिन इसके भीतर ज्योति पड़ी कल एक युवक नार्वे से आया मैंने लाख उपाय किया कि वो संन्यास्त हो जाए क्योंकि उसके हृदय को देखूं तो मुझे लगे कि उसे संन्यास्त हो ही जाना चाहिए और उसके विचारों को देखूं तो लगे कि उसकी हिम्मत नहीं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 बड़ी रोशनी के सामने आके छोटी रोशनी अपने आप लुप्त हो गई थी किसी ने कुछ किया नहीं था बुद्ध कुछ करते नहीं है बुद्ध कोई मदारी नहीं है जब ब्राह्मण उसे लेने के लिए आए तो वो हंसा और बोला कि तुम लोग जाओ मैं तो अब नहीं जाने वाला हो गया हूं मैं तो ऐसी जगह ठहर गया हूं जहां से जाना इत्यादि होते ही नहीं मैं समाधिस्थ हो गया जाना कैसे हो जाना तो विचार के घोड़ों पर तो होता है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 और दुर्भाग्य से अधिक लोग शुद्र की तरह ही मरते ध्यान रखना फिर दोहराता हूं सभी लोग शुद्र की तरह पैदा होते ब्राह्मण की तरह कोई पैदा नहीं होता क्योंकि ब्राह्मणत्व उपलब्ध करना होता है पैदा नहीं होता कोई ब्राह्मणत्व आर्जन करना होता है ब्राह्मणत्व साधना का फल है शूद्र की तरह सब पैदा होते हैं क्योंकि सभी शरीर के साथ तादात में जुड़े पैदा होते हैं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 क्षण जीना सात हजारों वर्षों तक सोचने से बेहतर है कणभर जीना हिमालय जैसे सोचने से